और बहनों एक वस्तु तो भूल जाता था मैसूर में क्या हुआ वो आप लोगों ने देखा होगा मैसूर में तो राम स्वामी मलिया वो दीवान साहेब हैं और मैसूर तो इंडियन यूनियन में आ गया है मैसूर के लोग काफी लिखे पड़े हैं काफी सत्याग्रह भी करने वाले हैं किया है काफी दफा तो इस वक्त भी लोगों के तरफ से कुछ सत्याग्रह हो रहा था ये के मैसूर के लोगों को जवाबदार तंत्र चाहिए और लोगों का काफी हिस्सा राजतंत्र में राजा हैं तो राजा ही, तो रहे राजा के वफादार भी रहेंगे लेकिन तो राजा वो वो तंत्र के माते हट रहे हैं होना ईसाई चाहिए मुझे कोई सपनी है तो नहीं होता था लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया उस पर टार दिया तो हम सत्याग्रह करते हैं इससे तुम तुम्हारे डरना नहीं चाहिए हम सत्याग्रह करते हैं समझ बूझ कर हम कभी सत्याग्रह के कानून के बाहर नहीं जाने वाले हैं और उस कानून में रह कर हमको जितना जितनी तरलीकी बर्दाश्त करना होगा वो बर्दाश्त करेंगे लेकिन हमको ये चीज़ तो चाहिए और आखिर में हमारा डिमांड है उनको बड़े बाहू सारी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया है तो वो पीछे लोगों को हलाक ही करते हैं ऐसे कैसे हो सकता है तो आखिर में दोनों के बीच में सुलह हो गई, तो ट्रेन में चले गए थे वो सब छूट गए और मैसूर राज और लोग उनके बीच में एक खासा सुलहनामा बन गया जिससे लोगों की जो बाानून दलील थी मांग थी वो सब राज के तरफ से स्वीकृत हो गई है तो ये तो बड़ी बात है कि हर जगह पे कुछ न कुछ असंतोष तो चल रहा है <coughs> इतनी भी ये हो जाता है तो अच्छा है मैं तो हमारी तो दोनों को राजा और राजा दुबान साहब महाराजा साहब सबको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो धन्यवाद के लाए थे कि उन्होंने लोगों को राजी रखकर ही अपना काम चलाना वो कबूर कर दिया है कैसा अच्छा होगा कि सारे के सारे जितना राज हिंदुस्तान चलता और काफ़ी राजा में पड़े हैं वो सब भी सब ऐसा मंसूर के जैसा करें कि जिससे लोग राजी रहें राजा भी राजी रहें राजा अपनी गद्दी पर बैठे रहें लेकिन वो जैसा इंग्लैंड का राजा बैठता है गली पर लेकिन उसको जो उसके प्रधान कहे जो प्रजा कहे वही करना है उसके तो बाहर वो नहीं जा सकता है तो एक तो वो बात मैं आप लोगों को तो कहना चाहता था दूसरा कि यहाँ तो आपको तो मैंने कह दिया है कि ये तो एक गृहस्थी का मकान है दुर्गा बुरा भाइयों का यहाँ सबको आने देते हैं वो उनकी कृपा हमारे उसकी कदर करना चाहिए मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़े बहुत कुछ आए तो छोटी हमारी तो प्रार्थना समाज बन गई है प्रार्थना समाज में तो लाखों लोग आए हैं ऐसा भी मैंने देखा है यहाँ तो ऐसी जगह भी नहीं है मैं कोई आशा भी नहीं करता हूँ इतने आते हैं वो भी गनीमत है लेकिन उनमें वो वो वहाँ से पंजाब से मुसी से आ गए हैं ऐसे लोग पड़े हैं निरा निराश है से भी यहाँ आते हैं तो मैंने सुना तो उसको थोड़ी चोट लगी कि यहाँ कोई यहाँ तो कोई इतना वृक्ष तो है कि जिसमें वो फल होते लेकिन जो कुछ भी हो उसमें से एक भी फल को हमारे से कोई भी छू नहीं सकते मैं जानता हूँ लेकर तो किसी चीज़ को छोटा नहीं एक बच्चे भी उनकी बगी इजाजत उनके पिता तो यहाँ पर तो माली रहता है उसकी इजाजत बगीचा बगीचा का देखभाल करना रक्षक हो हमारी को हैं तुम्हारी तो को अच्छा नहीं लगेगा कोई अपने आप को तो इसमें से एक फल भी काटेगा फल काटने का भी तो समय देता है क्या काटना चाहिए क्या नहीं काटना चाहिए वो तो मालिक ही कर सकता हम उनके पास से मांग सकते हैं लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ऐसा कुछ हो गया है कि तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आते हैं वो तो ईश्वर का नाम लेने के लिए आते हैं पहले में भी ईश्वर को रखते हैं तो कम से कम ये प्रार्थना समाज में दो तो हम पवित्र रहें पाक रहें मन को साफ करें तो हमारी जरूर भी एक साथ ही आना चाहिए तो कोई भी चीज़ हम किसी की परवानगी सिवाए दे सकते हैं उसको हमारे ने तो दान कहा है और अद्यता दान के माने तो हो गया है उसका दूसरा क्यों तो हम चोरी की हम चोरी कैसे करें तो अच्छे हों सजन हों दुख तो तो दुख में तो पड़े हैं आज सब दुख में पड़े वो दूसरी बात है लेकिन इसलिए को जो हमारी सज्जनता है तो उसको तो हम कभी ना छोड़ें तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इतना में कह और आप लोग मैं जो कहता हूँ जिस दृष्टि से जिस मोहब्बत से उसको समझ बोझ कर किसे ऐसा करें तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा अभी तो एक मेरे पास शिकायत आई आज मेरे पास तो काफी सारा दिन भर लोग आते रहते हैं तो मैंने कुछ बसों के छोटे रोज कहा तो उसने कहा कि ये क्या बात है लोग हमारे पास कहते हैं कि प्रार्थना में तुमने तो जो सिविल सर्विस है उसको पुलिस को और मिलिट्री को प्रमाण पत्र दे कि वो तो बड़े अच्छे हैं उनका हुक्म होता है उसके ता करो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो मैंने कहा तो है ही नहीं और मैं ऐसा कह तो का कि वो मैंने बेवकूफी की मैं सावधानी नहीं था और असावधानी में कह दिया लेकिन मैंने कहा ही नहीं है ऐसा ऐसी असावधानी मैं कर लेता नहीं हूं मैंने कहा क्या है वो तो भी समझने के लायक बात है एक क्रियापद है उस उसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल न करें तो तो तो अर्थ बदल जाता है कोई कहे कि वो आदमी था था, था कहो, तो, तो एक चीज हो जाती है वो क्रियापद बना और ये कहे कि उसको होना चाहिए था तो दूसरी चीज बनी तो मैंने जो कहा था वो किसी को प्रमाण मत लिया नहीं है उसको हक नहीं है मैं तो उनको पहचानता नहीं हूँ शायद ही किसी को नाम से पहचानता हूँ तो मुझको क्या पता कि वो सब वफादारी से काम करते हैं या नहीं करते हैं मैंने तो कहा उनको तो ये कहा कि हमारा धर्म है कि हम जो पुलिस कहें मिलिटरी कहें सिविलियन कहें वो अपने अधिकार से कहते हैं तो हमारा धर्म है कि उसके मुताबिक करना वो है वो कहते हैं वो गैर इंसाफ भी हो सकता है कोई इंसाफ की ही बात करेंगे ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन हम अपना काम अच्छी तरह से करना चाहते हैं। हम पंचायत राज चाहते हैं तो पंचायत राज का पहला नियम यह है कि हमारे बुद्ध हुक्म करे उस तायित्व करना इससे उल्टा हमने अंग्रेजी शतक में करके बताया और करके बताया इतना नहीं उसमें से हमने अच्छा नतीजा भी पाया पूरा नतीजा नहीं पाया अगर पूरा नतीजा पाते अगर हम अहिंसा अपना दिल को बना सकते थे तो आज जो नज़ारा हमारे सामने है वो तो कभी होने वाला नहीं था लेकिन वो तो हुआ पूरा नतीजा इसलिए नहीं पाया ऐसा मैं कहता हूँ लेकिन इतना तो पाया कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से उठ गई ये कहो अंग्रेजी वगैरह जो गवर्नर जनरल है।, है, आज। आज है।, तो है।, तो है वो तो उसका उसके नौका सैनिया उसमें बड़ा और बड़ा तेजस्वी है वो बादशाही कुटुंब का है वो भी तो भी हमारा नौकर होकर रहता है हमारे प्रधानमंडल उनको कहेंगे ऐसा उसको करना पड़ता है न करें तो एक दिन के लिए चल नहीं सकता है इतना फर्क हो गया आज अंग्रेज होते हुए भी कि वो आज हमारी ऊपर हुक्म करने वाला नहीं हाकिम नहीं है आज हाकिम तो हम हैं तो मैंने कहा कि वो तीनों का आज फर्ज है कि वो जो हमारी हुकूमत हो गई है पंचायत राज उसके मात्र तो उसको चलना चाहिए और हमारे लोगों को लोगों को उनका जो हुक्म निकले उसकी टाइल करनी चाहिए उसमें गलती निकलेगी निकलने वाली है कितनी भी निकली होगी उसका उसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है इससे थोड़ा है और सब मैंने बता दिया है उसका इलाज हमारे हाथ में ये है कि हम हुकूमत के पास चले जाएं हम अखबारों में चले जाएँ शिकायत करें कि देखो ये ये ऑफिसर ए, ए ने ऐसा कर लिया वो बिल्कुल निकमा था उसने रिश्वत खा ली उसने हुआ वो, वो, वो कि मारना शुरू कर दिया कोई हक नहीं है, किसी ऑफिसर को किसी को कोड़ा मारने का हक इस तरह से जो करता है वो अपने अधिकार से बाहर जाता है तो वो तो है ऐसी शिकायत तो हम कर सकते लेकिन ऑफिसर ने ऐसा किया तो हम भी उसको सामने कोड़ा मारे तो पीछे हम गिर छापे ऐसे नहीं करना चाहिए ये मैंने तो कहना चाहता तो उसका तो बात ये है कि वो है, है ऐसे ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं होने चाहिए कैसे वो तो मैंने कह कि होने चाहिए पहले जो जो सिविल सर्विस थी मिलिट्री थी पुलिस थी वो एक परराज्य था अंग्रेजी सत्ता उसके माता वो हमको मार सकते थे वो हमको हमारे हकीम बनकर बेच गए एक पटा वाला है भाई सौ साहेब का वो भाई सौ के नाम नाम से हमारे पर हुक्म चलाता था और चला सकता था और रिश्वत खा सकता है आज वही पटावाला हो भले वही सिविलियन हो लेकिन ऐसे काम नहीं कर सकता है। उसको रिश्वत नहीं खाना चाहिए खाती नहीं है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ मुझे बता लेकिन वो खाते हैं तो बड़ा गुना करते हैं आपका गुना करते हैं मेरा गुना करते हैं हिंदुस्तान का गुना करते हैं। जो खाते थे वो गुना किसका करे हम हमारे तो नौकर नहीं थे नौकर तो थे अंग्रेजी सल के उसका गुना करे तो है तो वो खाने दिए जो कुछ भी करना चाहे वो करे इतना बड़ा फर्क पड़ गया है वो फर्क बताने की मेरी चेष्टा थी अभी एक बात और दो तीन बात रह जाती है वो नौ नौ नौ नौ नौ बात नहीं में है सचू तो नौ कुछ ठीक है अमन है लेकिन वो जो पूर्व का पाकिस्तान है वो तो सिर्फ नौखाली नहीं तो है वहां तो ढाका पर है बारिश पर आरोप बड़ा है दूसरा भी है काफ़ी है वो कुछ छोटा मुल्क थोड़ा है तो वहाँ से और ज़्यादातर ढाका से वो ढाका का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से वहाँ से लोग वो भाग जाते हैं क्यों भाग जाते हैं तो यहाँ कुछ उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो जाति होने वाली है और हम यहाँ आराम से सामान रख के नहीं रह सकेंगे अगर ऐसा ऐसा तो बचे तो चले जाएँगे तो जो बंगाली भाई मेरे पास आ गई उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या होना चाहिए तुम कुछ कहोगे तो मैंने कहा कि जरूर मैं कहूँगा मैं क्या कहना चाहता हूँ उन लोगों को और ऐसी छप को कि किसी को इस तरह से अपना वतन है अपनी जगह है स्थान है उसको छोड़ना नहीं चाहिए एक शर्त से कि वो बहादुर है वो बुजदिन किसी से डरते नहीं डरते सिर्फ ईश्वर से अगर ऐसे नहीं है और उनमें वो ताकत है मर जाने की तो पीछे वहाँ छोड़ें बुजिल होकर कोई आदमी किसी भी जगह पर रहे ऐसा मेरी समान से आपका भी सुनने वाले नहीं है लेकिन वो जो जो हिम्मत भाती और जिसमें मरने की ताकत है वो रहे उसकी उसकी लड़की रहे उसकी पत्नी रहे माँ रहे बाप रहे सब कोई रहे तो वहाँ से नहीं बटेंगे कहेंगे कि तुम्हारा मारना है तुम मारो हम मारना नहीं चाहते हम आपको तकलीफ नहीं चाहते चाहते हम हम इस पाकिस्तान पाकिस्तान में के और हम अगर पाकिस्तान पर किसी का हमला हुआ तो उस हमला का सामना हम करने वाले हैं है तो क्या हुआ सिख है तो क्या हुआ हमारा फर्ज है कि हम यहाँ हैं यहाँ के रहने वाले हैं और क्या तो उनकी जड़ खोल तो काटने की हम तजवीज करें ऐसी भी वफा हम नहीं बनेंगे वो तो बेमानी हुई बेमानी हम नहीं करेंगे वो तो है लेकिन जो हुत है या तो वहां जो अक्सरियत में मुसलमान पड़े हैं वो तकबरी करें वो गाली हाटे हमारी बहन है उस पर बद नजर करे तो वो नहीं कर सकते तब पीछे हम हमको बताना ये ये आप नहीं कर सकते कर सकते हैं हमको काट सकते हैं हमारी लड़की है उसको काट सकते हैं लड़की को छीन नहीं सकते लड़कियों को आप उठा नहीं जा सकते <coughs> हम बहे और आप समझें कि हमको मुश्किल है मुश्किल लेकिन मुश्किल तो हमारे घर के बड़े हैं आप हमको ऐसा नहीं कर सकते कि इस्लाम कबल करो तो ठीक है राम नाम छोड़ो इस्लाम कबल करने के बाद छोड़ो राम नाम मट लो ईश्वर का नाम मट लो वो तुम दें या तो तुम्हारे दशहरा का दिन है नकारा बजाते हैं वो मत बजाओ आज पाकिस्तान में वो वो हिंदू नहीं कर सकते तुम तो उसको कहना होगा कि भाई नकारा तो बचेगा आपको तकलीफ देने के लिए नहीं लेकिन वो मेरा धर्म का हिस्सा बन गया है नकारा बजाना चाहिए मैं तो बजाऊंगा पीछे आप मुझको मेरे पर हमला करेंगे ना मुझको मारेंगे वो बहादुर की बात हो ऐसे हैं तुम्हारा ही नहीं तो मैंने कह तो उनको छोड़ना चाहिए दूसरा मैं ये है देशे के अस्पुष्य माने जाते है। जो माने गए हैं कि वो वो वो शेड्यूल का नमू सूद नमू की तो बहुत बड़ी आबादी वहां पड़ी है और अच्छी तकली है। चाली इतनी बातों ने कहा से बताई थी और काफी थोड़ा मुश्किल पड़े हैं उनका मकान है ज्यादा है थोड़ी है गरीब के पास कितना होगा लेकिन उसको हम छोड़ दें और मैं क्योंकि सुखी हूँ मेरे पास दो पैसे पड़े हैं मैं तिजारत हूँ तो मैं वहां से भाग जाऊँ वो मेरा काम नहीं मेरा काम तो मेरा धर्म है तो कि जब तक सब पढ़े तब तक मुझको गरीब पढ़े जब वो गरीब हैं उनको भी मैंने मदद दी और मेरी मदद से वो चले गए क्योंकि यहां रह नहीं सकते तो पीछे आखर में मैं जाऊ वो मेरा काम पड़ा है ऐसा नहीं है मेरा काम कि तो अभी मिलकर सुखी हूं तो यहाँ से मेरा काम उठा लूंगा उसी ने तो मेरा काम कर लूंगा ये हमारा ये इंसानियत नहीं है इस तरह से हम हिंदू धर्म को सिख धर्म को या तो इस्लाम को बढ़ा नहीं सकेंगे उनको बढ़ाने का तो यह है कि हम किसी धर्म के भी हों लेकिन हमारे ऐसा करना चाहिए कि हम गरीबों को साथ लेकर चलें, गरीबों साथ मरें के गरीबों साथ मरेंगे गरीबों के साथ जिएगे उसके सिवाय हम जीना नहीं लेना चाहते हैं ये हमारा धर्म है वो मैंने कल कहा कल ही मैं तो मैंने कहा कि वो तो मेरा पैसा पड़ा है वही तो मैंने नौखा भी में किया दुख मुझको ये है कि मैं आज पूर्व के पाकिस्तान में नहीं हूँ लेकिन ईश्वर ने मुझको ऐसा कहाँ से बनाया है कि मैं यहाँ भी रहूँ पूर्व पाकिस्तान में रहूँ पश्चिम पाकिस्तान में रहूँ सब जगह पर रहूँ वो कोई तो ईश्वर का काम है वो मेरा काम नहीं मैं इंसान पड़ा हूँ वो एक मेरा मेरा शरीर पड़ा है तो कहीं एक जगह पर रह सकता है लेकिन मैं मेरी आवाज़ को तो सबको पहुँचा सकता हूँ तो मैंने वो मैं पहुँचा दूँगा उसे मुझको दूसरा भी कहा सचिवों में, तो का <coughs> तो में अंबेडकर साहब तो उनको नहीं कह सकते तो मैंने कहा तो उनको भी कह सकता हूँ और मेरे तो प्रार्थना में उनको भी कह सकता हूँ क्या आप इतना तो करें कि आपकी राय क्या है भी तो बता दें क्योंकि वो तो शेड्यूल का बहुत काम किया है उन्होंने काफी काम किया है ऐसा कर सकते तो उनका तो ये धर्म हो जाता है तो मैंने कहा मैं तो वो भी कह दूंगा कि उनको इस तरह से करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जबान से जो सीधी सीधी बात उन लोगों को कहें उन लोगों को वो सुना देंगे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 बोलने वाला बहुत बड़ा है। उसकी कलम भी खासी चल सकती है तो इस वक्त अपनी आवाज को सुना तो, तो अच्छा ही होगा और पीछे मुझको ये कहा उन्होंने कि सोरावटी साहब को वहां भेजो ठीक है हैं लेकिन सोरावटी साहब आज तो यहाँ नहीं है अगर नहीं तो तो है कि एक दो तो दिन में आ जाएंगे तो क्यों अब थोड़ा सा गढ़ पैदा हो गया है दिन तो है और वो वो तो ऐसा ही कहने वाले हैं कहते मैं नहीं चाहता हूं पूर्व के पाकिस्तान में से भी हिंदू तो एक भी सिख को कोई हलाक करे वो अपनी धर्म पर कायम नहीं रह सकते वो तो पर पर तो तो तो इसी तरह से करें वो तो करें लेकिन उसके साथ साथी तो साहब भी है तो वो तो करने वाले है वो तो जाने वाले ही थे वो तो पीछे बड़े दूसरे लोगों को उन्होंने भेज दिए लेकिन उसको है कि वो चले जाएंगे चले जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? अगर पाकिस्तान में बिगर जाएं, तो नहीं भी वो कहना बहुत मुसीबत की बात है इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हम सबका स्वार्थ रहा है कि हिंदू मुसलमान वो सब मिलजुल कर और अपना दिलों को साफ करके रहे तब तो रह सकते और रोटी भी आराम से खा सकते हैं अगर ऐसा नहीं हम करते हैं तो हम सब मर जाते हैं एक नहीं मरेगा सबको मरना है अगर हम इस तरीके से जगजाई करते रहें और कहें नहीं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मुसलमान को लिए है वहाँ तो बस अल्लाह अकबर का ही नारा पुकारा जाता है राम नाम नहीं कोई दे सकते तो वो तो जालिम की बात होगी तो ऐसा हम कहें हिंदुस्तान में के हिंदू धर्म का ही राज्य चाहिए तो वहां तो गायत्री ही बढ़ सकते हैं और बात करो तो सच्ची अकाल कह सकते, हैं। लेकिन नहीं के सकते हैं। तो बिगड़ जाते हैं। तो किसी को बिगड़ना नहीं है पर तो इसलिए मेरी तो हमेशा प्रार्थना तो ईश्वर से ये रहेगी कि हम सब बहादुर बने कोई मुस्लिम रहे और हम आपस आपस तो में मिलकर रहे अगर नहीं ले सकते ही समझे दूसरे को काटेंगे काट तो सकते हैं लेकिन उसका नतीजा क्या है वो मैंने आपको बता दिया है बस